अभी तक विक्रांत शांत था और शायद अगर लड़की का भाई उसे एक दो थप्पड़ मारता तो भी विक्रांत कुछ नहीं कहता लेकिन अब वो अपनी माँ की बेजती भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था विक्रांत इतनी जोर से चिल्लाया गया हाथ लगाने जा ही रहा था अचानक उसके माथे पर जोरदार भूसा आकर लगा और वो सीधे ही जमीन पर धराशायी हो गया इसके बाद विक्रांत ने जमीन पर बैठकर उसके मुंह पर तीन चार पंच जड़ डाले उस आदमी के मुंह से खून की धार बहने लगी अब तक उसकी बहन भागते हुए अपने भाई को छुड़ाने के लिए विक्रांत से जूझने लगी छोड़ दो मेरे भाई को एक तो चोरी ऊपर से, से जोर का धक्का मारते हुए दूर धकेल दिया वो जमीन आरोप दूसरी तरफ जाकर गिर पड़े इसके बाद विक्रांत ने अपनी हथखड़ी निकाल कर उस आदमी के दोनों हाथों में बांध दिया हॉल में मौजूद सभी लोग विक्रांत की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे लेकिन उसके गुस्से को देख किसी की जुबान खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस आदमी के हाथों को बांधने के बाद विक्रांत ने फिर से उसके मुंह पर दो पंच जड़ दिए अब वो कुछ बोलने की भी हालत में नहीं था विक्रांत ने उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोलने लगा देखिये पुलिस बहुत दिनों से इन दोनों भाई बहनों को ढूंढ रही थी ये दोनों धोखाधड़ी और फ्रॉड करके लोगो को लूटते है आज मैं खुद इन्हीं दोनों की तलाश में यहाँ आया था और आज ये हाथ लग गयी विक्रांत ने फुल कॉन्फिडेंस में अपनी मनगढ़ंत कहानी सबको बतानी शुरू कर दी ये जो लड़की है ये पहले भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर उस ओर छेड़कार करने का छोटा आरोप लगाती है फिर इसका भाई लोगों को डराकर पैसे मांगता है ये गिरुप बहुत दिन से यहाँ एक्टिव है विक्रांत की बातें सुनकर सभी दंग रह गए उन्हें तुरंत ही उसकी बातों पर यकीन हो गया अब तक कैफे का एक कर्मचारी भी बीच में आकर बोलने लगा हाँ सर आप सही कह रहे हैं ये लोग फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वाले लोग है अभी इसका भाई भी पैसे लूटने के चक्कर में कम्प्लेट कर रहा था कि आप लोगों का मैनेजमेंट सही नहीं है यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम सही नहीं है ये ये लोग साजिश करके पैसे ऐंठने की फिराक में थे मुझे तो शुरू से ही इन दोनों पर शक था कोई बात नहीं आप जेल की चक्की पीसेंगे ना तो सब हेंकड़ी निकल जाएगी विक्रांत ने कहा मैं सच कह रही हूँ कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ आप लोग मेरा यकीन कीजिए उस लड़की ने अब रोते हुए कहा उसे यू रोता देख विक्रांत को बहुत बुरा लग रहा था उसे उन दोनों पर दया भी आ रही थी लेकिन इस वक्त वो भी मजबूर था विक्रांत ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा अच्छा ये बताओ मैं बाथरूम में झांक रहा था इस बात का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास बोलो प्रूफ प्रूफ तो नहीं है लेकिन तुम भी जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ लड़की ने फिर से रोते हुए जवाब दिया विक्रांत को उस पर बहुत दया आ रही थी भले ही उसने खुद को सुरक्षित कर लिया था लेकिन अब वो इन लोगों को भी ज्यादा परेशान नहीं कर सकता था कुछ पल तक सोचने के बाद विक्रांत ने कहा अच्छा चलो तुम लोगों के पास अभी कोई एविडेंस नहीं है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन ये बात ध्यान रखना अगली बार अगर मैंने पकड़ लिया फिर सीधा जेल में डाल दूंगा नहीं दिखाई ये झूठ बोल रहे इसे जाने मत दो इन्हें रो, रोको इन्हें विक्रांत मुझे हार्ट अटैक आ हा रहा है विक्रांत की माँ उन दोनों को आराम से जाते देख चिल्ला पड़े अरे माँ बस करो अब बहुत हो गया चलो अब घर विक्रांत ने इतना कहते हुए माँ को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उन्हें एक उश पर ले जाकर बिठा दिया ओह, विक्रांत की कॉफी हाउस के भीतर पर बैठी हुई थी। अरे तुमने उन दोनों को जाने क्यों दिया? अभी मैं उन लोगों को बताती, जुर्माना वसूलती में इस बेजती का अरे मां बस करो अब बहुत हो गया विक्रांत अब तक काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ऊपर माँ से तो ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी कि वो इस तरह पैसे की बात करेगी वैसे तो बहुत बदल गया है बेटा। पहले तू कितना शांत रहा करता था कितना शर्मीला था। लेकिन पुलिस में नौकरी लगने के बाद बहुत गुस्से वाला हो गया है लेकिन अच्छा है पुलिस की नौकरी ऐसे ही की जाती है माँ ने कहा अच्छा बेटा सुन वो घर पे ना बगल में रहने वाले पड़ोसियों ने मुर्गी का दड़बा बना दिया है वो भी अपने घर के दीवार से सटा कर बनाया जब तेरे पापा उनसे ये हटाने के लिए कहते हैं तो फिर वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं तू तो एक दिन गांव आकर उनसे बात कर लेना एक बार तेरे कहने पर वो मान जाएंगे क्या अरे यार, माँ एक मिनट चुप रहोगी। मुझे कुछ सोचने दो विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया था अब उसे ये बात कन्फर्म हो गई थी की माँ बाप का असर बच्चों में जरूर रह जाता है अपनी माँ की ही वजह से विक्रांत इतना उल्टे दिमाग का है विक्रांत अपना दिमाग केस पर लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी माँ थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी अच्छा बेटा सुनो मेरी उर्मिला आंटी से बात हुई थी माँ ने फिर से बोलना शुरू कर दिया था लेकिन विक्रांत ने मानो अपने कान में उंगली डाल ली हो। वो कुछ सुन ही नहीं रहा था उर्मिला आंटी को लगा था कि मैं तेरे भाई के लिए रिश्ता देख रही हूँ इसीलिए उसने नौ साल बड़ी लड़की की फोटो भेज दी थी लेकिन अब मेरी बात हो गई है वो समझ गई है बेटा गलती तो समझ ले मेरी ही है मैं ही उन्हें ये बताना भूल गई थी कि मैं तेरे लिए लड़की देख रही हूँ अब मेरी भी उम्र हो रही है कुछ याद नहीं रहता ना? हम्म ठीक है कोई बात नहीं विक्रांत ने माँ की तरफ देखते हुए कहा तभी विक्रांत की नजर अपने टेबल टेबल के बगल वाली पर बैठी दो लड़कियों पर पड़ी ये दोनों विक्रांत की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी साथ ही ये बार बार विक्रांत को देख कर जा रही थी विक्रांत की माँ ने भी इस लड़की को नोटिस कर लिया माँ भी समझ गई थी कि ये लड़की विक्रांत पर कुछ ज्यादा ही फिदा हो रही थी लेकिन माँ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम इन लड़कियों के चक्कर मत पड़ना ये ठीक नहीं है भला बताओ ऐसे खुले आम लड़कों पर डोरे डाल रही हैं, और इनकी सूरत भी ढंकी नहीं है देख रहे हो नाक कैसी है उसकी हम्म माँ क्या बोले जा रही हो विक्रांत ने खींचते हुए कहा अभी उसको याद ही नहीं की ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले उसे टॉयलेट जाते वक्त मिली थी के के मुंह से विक्रांत ने आकृति गायब होने की बात सुनी थी। मैं ठीक कह रही बेटा, तू तो फिक्र मत कर। उर्मिला आंटी ने कहा कि वो तेरे लिए एक और लड़की भेज रही है वो बिल्कुल ठीक रहेगी तेरे लिए उर्मिला आंटी ने बहुत लोगों की शादियां करवाई हैं और सब एक से बढ़कर एक तेरी शादी भी वो बहुत अच्छी करवाएंगी देख लेना तुम